मलिष्यंतकुरु सततमा नोस्मे श्रुतिस्मृतिपुरा माल्मी भगवत्पादं शर लोकशंक शंकर शंकर्य केशव बाजरा सूत्रभाष्य वे भगवत ईश्वरो गुरात्मे की मूर्ति वेद विभागिने व्योमद्याय नमः ओम शांति शांति शांति अथर्ववेदिया प्रश्न उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रश्न में प्रथम मंत्र का विचार कर रहे थे पूर्व पक्ष शंका किया सामान्य रूप से ज्ञात तो हो तो विशेष विषय का प्रश्न हो सकता है तो कश्मिन् सर्वे सम्प्रतिष्ठिता इस प्रकार के प्रश्न कर दिया गया तो कश्मिन् अर्थात किसमें ये सब प्रतिष्ठित तो होते हैं इस प्रकार प्रश्न पूछने का अर्थ है कि ये सब प्रतिष्ठित तो होते हैं ऐसा सामान्य ज्ञान होना चाहिए तो ऐसा तो ज्ञान नहीं है कि सुसुप्तिकाल में ये सब सुसुप्तिकाल केवल नहीं है ये सब अर्थात कार्यकरण संग्रत इत्यादि ये कहीं प्रतिष्ठित होते हैं अर्थात अपना जो विद्यमान स्वरूप को छोड़ करके अन्य किसी रूप में रहते हैं ऐसा पहले ज्ञान हो तो आगे प्रश्न होगा कश्मिन में प्रतिष्ठित अगर सामान्य ज्ञान नहीं है कि प्रतिष्ठित होते हैं ऐसा ज्ञान नहीं है फिर कश्मीन ये प्रश्न होना नहीं चाहिए तो सिद्धांत कह दिया ये आशंका ठीक है अर्थात ऐसे प्रश्न होना चाहिए क्योंकि कार्यकरण संग्रा तो सब सहत है संघात तो कहते हैं और संघात तो से प्रार्थत्वाद कोई पर रहेगा स्वामी भोक्ता जिनके लिए ये सब मिलित तो हुए हैं इतने ज्ञान से क्योंकि ये सब संघात तो है इसलिए निश्चय हो जाता है कि इनका कोई अन्य एक आश्रय है सामर्थ्य तो से ज्ञान हो गया कि इनका कोई आश्रय है तब फिर आशंका होने से प्रश्न होता है ये प्रश्न योग्य है आशंका होती है कि ये सब संजात है तो कहीं ना कहीं आश्रित तो होते हैं तो वो किसके लिए ये सब संजात है किसके लिए ये मिल करके कार्य कर रहे हैं तो ये शंका अनुरूप एवं प्रश्नो अयम भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा गया था तो टीका में आगे कहते हैं एवं संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा न पृष्ठ किंतु तद उपलक्षित केवल आत्मा पृष्ठ इति वाक्यत्पर्य आह टीकाकार यहाँ यह बात कह संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा अर्थात कोई विशिष्ट आत्मा का यहाँ प्रश्न हो रहा है ऐसा नहीं है किंतु संप्रतिष्ठान लक्षित आत्मा सम्प्रतिष्ठान भाव में यहाँ लुट हुआ है अर्थात जो प्रतिष्ठा होना जो क्रिया तो ये क्रिया विशिष्ट आत्मा का यहाँ प्रश्न नहीं है क्योंकि वो तो विशिष्ट आत्मा होगा इसलिए क्रिया उपलक्षित आत्मा का ही यहाँ प्रश्न है तात्पर्य अर्थात प्रश्न होने से भाष्यकार कह रहे हैं कि अत्रतो कार्यकरण संगा तो यश प्रलीन यहाँ जो ये टीकाकार कह दिए ये वाक्य कि शुद्ध आत्मा विषय का प्रश्न विशिष्ट आत्मा विषय का प्रश्न नहीं है यह टीका थोड़ा संगत नहीं है ऐसे टिप्पणीकार अंतिम वाक्य कहें पृष्ठा का अत्र टीका तो भ्रांति मूला प्रतिमा अर्थात यह जो टीकाकार ये वाक्य लिखे हैं इसका यहाँ आवश्यक नहीं था तो प्रथमे पूर्वम पृष्ठा में विचार हो गया यहाँ विशिष्ट आत्मा का प्रश्न नहीं है यहाँ तो शुद्ध आत्मा का प्रश्न है तो इतना विचार हो गया फिर ये बात यहाँ कहना ये आवश्यक नहीं था तो इसलिए ये टीका जो ये वाक्य है ये भ्रांति मूला अर्थात ये भाष्य का तात्पर्य को ठीक से एक नहीं कह रहा है भाष्य कह रहे हैं कि अत्रतु अत्र अत्र अत्र था यहाँ यत्र ऐसे टिप्पणीकार कहे हैं यू कार्यकरण संघातो तो, तो यहाँ यत्र यत्र अर्थात यमित्त सप्तमी ये निमित्तात कर्मयोगे होकर के ये सप्तमी होता है ऐसे टिप्पणीकार सब कहे हैं ये बात तर्थात यमित्त ये कार्यकरण मिल जाते हैं सब संघात हो जाते हैं शरीर इंद्रिय ये सब मिलते हैं जिसके लिए यन निमित्त और यस्मिश प्रलीन और जिस अधिष्ठान में फिर प्रलीन लीन हो जाते हैं सुषुप्ति प्रलय कालयो हो ये दोनों अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में और प्रलय अवस्था में तद्विशेष बुभुत्सो हो सको नो सी तो कहीं निश्चय तो पहले होता है ये कहीं ली होते हैं कहीं प्रतिष्ठित है अभी उस विषय का विशेष प्रश्न होता है कि ये ली जो होते हैं वो कहाँ ली होते हैं तो ली होते हैं ऐसे सामान्यतः तो पता चलता है क्योंकि ये कार्यकरण संघात तो है संघात तो है तो ये अन्य किसी के लिए होंगे कहीं प्रतिष्ठित होंगे ये तो सामान्यतः तो ज्ञान होने से तद विशेष जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं स को तो वो कौन होगा तो कस्वे संप्रतिष्ठिता ये तो मंत्र का अंश हो गया कस्म सर्वे प्रतिष्ठित संप्रतिष्ठिता इसका यह मंत्र का अर्थ पूर्व में भाष्य में दे दिए स को नु सियादी स अर्थात स विशेष वो विशेष अर्थात जहाँ ये कार्यकरण संगात सब लीन होते हैं कस् कस्वे संप्रतिष्ठिता यहाँ आप लोग थोड़ा तीन चार पाँच ही टिप्पणी थोड़ा देख ले सकते हैं और विषय स्पष्ट होगा और भी इसमें जो बात हमने कह दिया ये सब तीन चार पांच ही टिप्पणी में दिया गया आगे अभी यहाँ तक तो प्रश्न का विचार हो गया प्रश्न किए थे सौर्याणी गार्ग्य अभी आचार्य उत्तर देंगे तो प्रश्न हुआ था पांच प्रश्न था प्रथम प्रश्न था कानी स्वपंती तस्मिन तस्था ये कार्यकरण संघात में कौन उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य तस्में स होवाच यथा गार्ग्य यहाचत सर्वा एकजमंडल एकनता प्रचर ह वै तत्सव पर भवति तेना स प पुरुषो न श्रृणोति न पश्य न न नश्यते न स्ृशते न नंदयते न विसृजते नैयायते सोपीती आचक्षति तस्म गा शौरायण्ये स स स स पिपलादमहर्षि उवाच उतर दिए संबोधन करते हैं यथा जैसे प्रथम दृष्टांत देते हैं दृष्टान्तों को समझाने के लिए तयथा तो अस्तम ग्छत अर्कश मरीचय सर्वा एक तेजमंडोल तेजो मंडले एकी ही ये प्रथम वाक्य हो गया है गार्ग्य यथा दृष्टान्त देते हैं अस्तम ग्छत अर्कश अस्त को जाने वाले जो सूर्य भगवान है उनका मरीचय वह जो सूर्य का मरीची मरीची अर्थात किरण सर्वा एक तस्मिन तेजो मंडले एकी भवंती सूर्य जब अस्त होने के लिए जाते हैं उनका जो विस्तृत हुआ है ये मरीची सब किरण वो सब किरणों को पुनः सूर्य अपना तेज मंडल जो सूर्य का विग्रह है उसमें सब एक ही भवंती एक कर लेते हैं तो यहाँ मरीची स्थानीय हो गए इंद्रियाणी अर्क हो गया मन अर्थात यह मन से यह इंद्रिय सब विषय ग्रहण करने के लिए बाहर निकलते हैं आगे वाक्य आता है कहेंगे उसका दृष्टांत में मरीचि स्थानीय इंद्रियाणी अर्क स्थानीय अर्क सूर्य अर्क स्थानीय जैसे सूर्य से मरीचि सब निकलते हैं पुनः अस्त समय जब आता है वह सब रश्मि पुनः सूर्य में एकत्रित हो जाते हैं इसी प्रकार की यह ज जागृत अवस्था में ये मन से सब इंद्रिय निकलते हैं और विषय ग्रहण करते हैं पुनः जब स्वप्न अवस्था आता है यह सब मरीची सब मन में लीन हो जाते हैं अर्थात ये सब इंद्रिय मन में लीन हो जाते हैं एक तस् तेजो मंडले एकी बवती और ता पुनः पुनर उदयतः प्रचरती यहाँ तक दृष्टांत तो पूरा हुआ ता रश्म मरीचय पुनः पुनः उदयतः अर्कश्य ष्ठ्यंत है बार बार उदय होने वाला वह सूर्य का ता मरीचय प्रचलंती पुनः जब सूर्य उदय होगा ये मरीची सब सूर्य से बाहर निकल करके पुनः व्याप्त तो हो जाएंगे यहाँ तक दृष्टांत तो हो गया दोनों अंश कह दिया उनका विस्तार और उसका पुनः संग्रह इसी प्रकार के एवं ह वई तत्सर्वरे देवे मनसी एकी भवति इसी प्रकार के एवं अनेक प्रकार यहां दृष्टाते दर्शिता तथा ह ह करके अर्थात बताते हैं कि ऐसे ही होता है वै अवधारण करते हैं तत्सव तत् तदा, तदा, तदा तस् काले स्वप्ने सर्व सर्वई सर्वाणि इंद्रिया परे देवे मनसी मन पर देव यहाँ कहा गया देव द्योतनाथ प्रकाशमान है मन विषय प्रकाश करता है त तो यह सब इंद्रिय मनसी एक ही भवती सब मन में एक हो जाते हैं ते न क्योंकि सब मन में एक हो गए इंद्रिय अर्थात इंद्रियों का और विषय ग्रहण सामर्थ्य नहीं रहा ते न ऐसा वो स्वप्न अवस्था में ऐसा ऐसा पुरुष न शृणती तो फिर और इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण नहीं करता इसको बताते हैं स्वप्न अवस्था में इंद्रिय सब और विषय ग्रहण नहीं कर पाते हैं न शृणती न पश्यति न जिग्रति न रसयते न स्पृश्य ये सब कह दिया गया न शृणती अर्थात श्रोत्र इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं करता है न पश्यति चक्ष इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं करता है न जिघ्रति कौन सा इंद्रिय अभी घ्राणेन्द्रिय विषय ग्रहण नहीं करेगा न रसयते रसनेन्द्रिय न स्पृशते स्पर्शेंद्रिय न अभिदते बाघ इंद्रिय यहाँ से कर्मेंद्रिय कहना आरम्भ किए न आदते पाणी इंद्रिय न आनंदयते उपस्थ इंद्रिय न विसृजते ये पायु इंद्रिय न ई आयते ई दीर्घ ई आयते ये कौन सा इंद्रिय का कार्य होगा पाद्रिय का इतने सब जब स्थिति आता है आचक्ष्यते, आचक्ष्यते, कहते हैं इति आचक्ष्य सोपीति रसोईकर इति आचक्ष्य सोपीति ऐसा कहते हैं रुदा रुदा रुदा दिभ्यो रुदादिभ्य सार्वधातु के तभी ईट हो जाता है सोपीती ये तो लटका रूप है फिर भी ईट हो गया तब ऐसा पुरुषों का सोपीती ऐसा ये कहा जाता है हाँ, उस समय में यह सब इंद्रिय ये मन में एक हो जाते हैं मन में एक हो जाते हैं अर्थात इंद्रियों का जो कार्य है विषय प्रकाश करना विषय को ग्रहण करके आकार देना बुद्धि में आकार देना ये इंद्रियों का कार्य होता है यह स्वप्न समय में क्या होता है और वो इंद्रिय वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो कि बुद्धि में आकार अर्पण करना इंद्रियों का कार्य होता है उस समय में नहीं कर पाते हैं और स्वप्न अवस्था में अविद्यावृत्ति होती है सामान्यतया कहा जाएगा कि स्वप्न मन का परिणाम है मन का कार्य है किंतु वास्तविक वहाँ स्वप्न अविद्या का कार्य है अविद्यावृत्ति है अविद्यावृत्ति नहीं होगी तो फिर उसका बाद नहीं होगा जैसे रज्जु सर्प देखते हैं बाद हो जाता है वो जो सर्प वो अंतकरण का कार्य नहीं है तो अविद्या का कार्य तो प्रकार की स्वप्न अवस्था में जो विषय दिखते हैं वो तो अविद्या का परिणाम होते हैं किंतु बहुस्थान पर आता है कि मन का परिणाम मन वहाँ उस अविद्या में आकार देने वाला कार्य करता है मन उस समय में जो उसका संस्कार पड़ा हुआ है वो संस्कार अविद्यावृत्ति को आकार देता है तो देने से अर्थात तो मन का भी वहाँ भूमिका रहा और वो अविद्या मनो अवच्छिन्न मनो अवच्छिन्न अंतकरण अवच्छिन्न अविद्या वो ही परिणत तो होता है विषयाकार में और मन, मन उसमें आकार दे देता है इसलिए कह दिया जाता है कि वो मन में ही सब इंद्रिय एक हो गए यहाँ मन में इंद्रिय एक हो गया अर्थात जो इंद्रियों का कार्य है आकार देना अभी वो कार्य मन करता है तो मनो करने से कहा जाता है कि इंद्रिय सब मन में एक हो गए अर्थात अपना कार्य सब मन में अर्पण कर दिए मन तब तो आकार देता है मनो अंतकरण अंतकरण अर्थात वो जो चित्त में जो संस्कार पड़ा है वो संस्कार को अर्पण कर देता है अविद्या में तो अविद्या तदाकार वृत्ति हो जाती है और जब सुसुप्ति में जाते हैं अंतकरण लीन हो जाता है लीन होने से अंतकरण का सामर्थ्य नहीं रहा कि अविद्या को और आकार देने के लिए इसलिए सुसुप्ति में अविद्या इस विषयाकार नहीं हो पाती हैं। खाली जो सत्ताकार ज्ञान आकार सुखाकार हो जाते हैं तो विषयाकार नहीं हो पाता है क्योंकि वह मन का सामर्थ्य भी नहीं रह गया भाष्य में तस्मय स होवाच आचार्यः आचार्य आचार्य पी प्रलाद ने कहा तस्मय तस्मय गार्ग्याय श्रृणु है गार्ग्य श्रृणु अर्थात तो आपने जो प्रश्न किया तो क्यों ऐसा श्रीणु क्यों कहते हैं कहते हैं संबोधन करते हैं ताकि सम्मुखीभूत हो जाए नहीं तो अन्यत्र कहीं चल रहा है प्रश्न पूछ लिया फिर आगे सोचता है आगे और कुछ तो इसलिए कहते हैं सुनिए अर्थात एकाग्रचित होकर के सुनिए यत तोया पृष्ठम जो आपने पूछे हैं उसका उत्तर हम दे रहे हैं आप सुनिए टीका में दक्षिण पार्श्व में प्रथम पंक्ति में यत त्र त्वया पृष्ठम तत्णु इति अन्वय क्योंकि दो वाक्य आ गया। श्रृणु हे यत गाराग्य तो ये दोनों का अन्वय कह दिया आगे भाष्य में यथा यहाँ मरीचय रश्मन गृत सर्वा अशेषत अशेषत एकजमंडले तेज राशिप एक विवेक अनर्हत अविशेषता ग्छति यहाँ तक देखिपति यथा दृष्टांत देते हैं मरिचयो मरिचयो मंत्र में है उसका अर्थ रश्मय है रश्मि मंत्र में है अर्कश्य अर्कश अर्थात आदित्य आगे मंत्र में अस्तम ग्छत अस्त तो को जाने वाले आदित्य का अस्तम तो ग्छत का अर्थ कहते हैं अदर्शन गच्छत सूर्य अस्त हो गया अर्थात हमारा दृष्टि से अंतराल हो गया अदर्शन हो गया नहीं कि सूर्य का कोई लय हो गया इस समय में यह सब जो मरीचय करता है मरीचय सर्वा अशेषतः एक तस्वीं तेजो मंडल सभी मरीचि किरण रश्मि इस तेजो मंडल में तेजो मंडल मंत्र है तेजो मंडले इसका अर्थ कहते हैं तेजो राशि रूपे सूर्य का जो विग्रह रूप हो तो तेजो का राशि है समूह है उसमें एक ही भवंती एक ही भवंती का कर्ता कौन हो जाएगा रश्मय तो एक ही होती अर्थात विवेक अनर्हत्व अविशेषता गच्छन्ति तो परस्पर में और भेद नहीं रहता है सूर्यमंडल में वही एक ही हो गया जैसे बहुत सारे मृद निर्मित बर्तन था और हम उसको सब तोड़ करके मिट्टी बना दिए गच्छन्ति एक हो गए मरीचय तस्वर्क पुनः पुनः उ पुनः पुनर्दयत उदग्छत प्रचरती विकर्ये ओस मरीचय तस्वर्क अर्क मरीचय तहने से किसको लिया जाएगा मरीचय पुनः पुनर्दय पुनः पुनः उदयत उदय पुनः पुनः उदयत उदय होने वाले का ये उदय किसको कहेगा अर्क सूर्य पुनः पुनः उदय होने वाले सूर्य का यह जो मरीचय अर्कश षी है वही उदय था तो यहाँ शब्द आ गया तस्य मरीचय तस्वर्क में कहते हैं तस्य तस्व अर्कश इति अन्वय तो उसी सूर्य का जो मरीचय और वो सूर्य कैसे कहते हैं पुनः पुनः उदयतः प्रतिदिन उदय होते हैं उदय तो अर्थात उद्ग्छत ऊपर उठ करके फिर चलते हैं प्रचरंति प्रचरंति मरीचय प्रचरती मंत्र में दिया प्रचरंति इसका अर्थ हो गया विकीर्यनते ये सब क्री विक्षेपे अर्थात ये सब पुनः फैल जाते हैं विकीर्यनते विकीर्यनते कर्तरी हुआ कर्मणि हुआ कर्मणि ये दीर्घ ई कार के सूत्र से आएगा आप लोगों हलीचा यहाँ वास्तविक हाँ हलीचे से होगा ठीक है आगे टीका में कहते हैं विक्रिय अंत का अर्थ दश दीक्षु क्षिपयंत्र इत्यर्थ दश दिशा में ये विस्तृत हो जाते हैं आगे भाष्य में यथा अयंग दृष्टान्त तो है सूर्य का किरण सब विस्तृत तो हो जाना दिन होने में और जब सूर्य अस्त होने आते हैं सब एकत्रित तो हो जाते हैं सूर्य का विग्रह में जैसे यह दृष्टांत तो हुआ एवं ह व तत्सर्वम यह दृष्टान्त तो इंद्रियों के लिए बात आया इस पृष्ठा में प्रथम है वै तत्सर्व पूर्व पृष्ठा में है एवं ह तत्सर्वम तो ये मंत्र में है विषय इंद्रियादि जातम ये सब विषय इंद्रिय में लीन हो जाते हैं इंद्रिय ये सब लीन हो गए मन में विषय जातम परे परे अर्थात प्रकृष्ट प्रकृष्टे देवे देवे द्योतन वती अर्थात प्रकाशमान उसमें प्रकाशमान कौन है कहते हैं मनसी मन प्रकाशमान प्रकाशमान जो दूसरों को प्रकाश करने का सामर्थ्य जिसमें है उसको कहते हैं प्रकाशमान ये मन का कोई निरपेक्ष प्रकाश नहीं है जैसे दर्पण दूसरे को प्रकाश कर देता है इसी प्रकार के मन भी चैतन्य का प्रकाश से प्रकाशित तो हो करके विषय प्रकाशन सामर्थ्य वाला होने से द्योतन कह दिया गया चक्षुरादि देवानाम मनस्तंत्र परो देवो मनस ये मन को परो देव क्यों कह दिया गया कहते इंद्रिय उसका अधिन में है तो उसका अधीन में और कुछ आ गया तो वो श्रेष्ठ हो गया चक्षुरादि देवानम मनस्तंत्र मन तंत्र तंत्र अर्थात तो प्रधानम ये इंद्रियों का प्रधान हो गया मन इसलिए मनस्तंत्र परो देवो मन इसलिए मन को परदेव कह दिया गया तस्मिन् स्वप्न एकी भवति यह सब इंद्रिय मन में स्वप्न काल में एक हो जाते हैं एक ही भवती कृभोजि योगे संपर्दिक कर्तरी चुही कहाँ एक ही हो जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे दृष्टांत मंडले मरीचिवत मंडले तेजो मंडले सूर्य जैसे सब मरीचय एक हो जाते हैं एक ही भवती इसका अर्थ अविशेषता गति और परस्पर का भेद नहीं रहता है सूर्य जैसे पुनः पुनः उदय होने से मरीचि मरीचि से पुनः पुनः विस्तृत तो हो जाते हैं इसी प्रकार की यहाँ भी स्वप्न से जब पुनः जागृत में आ जाता है इंद्रिय पुनः विषय देश में व्यापार करने लग जाते हैं जीजागरिशोच रश्मिवन मंडलात् मनस एवं प्रचलती सो व्यापारा प्रतिष्ठते जीजागरीशो हो तो जागरितछु तो जो अर्थात जागृत हो जाने वाला जब जीव का स्थिति आ जाएगा जागृत होगा रश्मिवत्त मंडलात् जैसे तेजो मंडल सूर्यमंडल से रश्मि जब सूर्य उदय होते हैं तो रश्मि सब विस्तृत तो हो जाता है इसी प्रकार की मनस एव प्रचरती स्व व्यापार यह इंद्रिय सब मनस एव प्रचरती मनस्य में क्या विभक्ति आ सकती है क्योंकि उसका पूर्व में दिया रश्मिवत मंडलात मनस एव प्रचरंति तो रश्मि स्थानीय कौन आ जाएंगे इंद्रियाणी तो मन हो गया मंडल स्थानीय तो जैसे मंडलात रश्म इसी प्रकार की मनस इंद्रियाणी एव प्रचरंती तो यहाँ मंडल का रश्मि विषय को प्रकाश करते हैं इसी प्रकार की इंद्रिय से मन से बाहर आकर के क्या करेंगे कहते विषय का प्रकाश करेंगे व्यापार भ्यापा, प्रतिष्ठते तो अपना व्यापार करने के लिए ये सब तैयार हो जाते हैं प्रतिष्ठा में आत्मनिपद की सूत्र से हो जाएगा व्य स्थातु से आत्मनिपद हो जाएगा टीका में स्वप्ने अपनी पूर्व पक्ष अभी संकाल आ रहा है स्वप्ने अभी चक्षुरादि व्यापारो उपलब्धेर स्वप्ने में कुछ देखते सुनते कुछ करते बात करते नहीं करते हैं। करते हैं पूर्व पक्ष कहते हैं स्वप्न अभी चक्षुरादि व्यापार उपलब्धेर एक ही भाव वो आपने कैसे कह दिया सब इंद्रिय मन में एक हो जाते हैं स्वप्नों में तो इंद्रियों का व्यापार अधिखता है यदि आशंक्य पूर्व पक्ष आशंका करने से सिद्धांत कहता है कि वासनामयद्रिय व्यापार उपलब्धो अपि बाह्य शब्दादीश्रवणादिव्यापारा भावन तंग साधय तेनाली वाक्य व्याख्याति यस्मादिति आगे प्रतीक दिया यस्मादिति उसके आगे जो हाइफेन दिया है उसको काट करके पूर्ण विराम कर दीजिए क्योंकि इसका प्रतीक हो गया यस्मादिति तो आगे फिर पूर्ण विराम होकर के आगे के लिए चलता है सिद्धांति कहता है कि स्वप्न अवस्था में जो चक्षुरादि व्यापार आप कह रहे हैं उपलब्ध हो रहे हैं वो सब वासनामय इंद्रिय व्यापार उपलब्ध हो अपी वासनामय इंद्रिय अर्थात वो कोई वास्तव ये जो जागृत इंद्रिय नहीं है वो तो वासनामय इंद्रिय अर्थात तो वहाँ ये अविद्या से ये बनते हैं वासनामय इंद्रिय वासनामय इंद्रिय का व्यापार उपलब्ध होता है होने से बाह्य श्रवणा बाह्य शब्द श्रवणादि व्यापार अभावेन ये जो स्वप्न अवस्था में जो इंद्रिय व्यापार उपलब्ध होता है वो बाह्य शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करेगा बाह्य शब्द श्रवणादि व्यापार अभावेन बाह्य बाह्य ये शब्दादय तेस तो श्रवण त श्रवण आगे दर्शनम ग्रहण ये सब वही होगे गया व्यापार तस् अभाव ये सा। तंग तुम तम तम का ठीक ऊपर में है एक ही भाव पूर्व क्या कह दिया एक ही भाव सिद्ध है सिद्धांत कहते हैं एक ही भाव सिद्ध है तम तम अर्थात एक ही भाव साधयत तेन वाक्यम व्याख्याति मंत्र में जो तेना तरी ऐसा पुरुषो न शिणती ये वाक्य का व्याख्यान करते हैं यस्मा भाष्य में स्वप्नकाले उपलब्धि यस्त स्वप्नकाल स्रोत्रदीन शब्दुपलबा मनसी एकूताव्यापारा उपरताप काले दैवदत्ता पुरषो न श्रृणोति न पश्य न जिघ्रति न रशयती न स्पृत स्पशते नाभिवदते नत्ते ना ना नंदयते न ना विसृजते नाते सोपीति आचक्ष्यते लौकिकस्मत क्योंकि स्वप्न काले स्वप्न अवस्था में शब्दादि उपलब्धि उपलब्धीकरपलबीकर कैसे समाज लेंगे शब्दादि का उपलब्धि होता है और उपलब्धि का जो करण हो गया दोनों में ष्ठी तो उपलब्ध ये कर्ण लेंगे तो भी होगा शब्दादि उपलब्धि का जो करण है ष्ठी ठीक है मनसी एकी भूतानी वो सब कर्ण मन में एक हो जाते हैं मनसी एकी भूतानी इव मनसी एक भूतानी इव एकीभूत का तो अर्थ क्या है टीका कहते हैं श्रोत्रादीनाम नाम एक ही भावो नाम स्रोत्रादि सब इंद्रिय मन में एक हो गए इसका अर्थ स्वस्व व्यापार विहाय मनस्तंत्रतया अवस्थान मातृ मन में एक हो गए अर्थात अपना अपना व्यापार त्याग करके मनस्तंत्रतया मन के अधीन होकर के रह गए मन के अधीन अर्थात इनका व्यापार मन करने लगा इसलिए कह दिया गया कि मन के अधीन हो गए और जागृत समय में भी ये विषय ग्रहण करके मन को देते हैं इसलिए भी मन का अधीन होते हैं मनस्तंत्रतया अवस्थान मातृ इंद्रिय स्वप्न अवस्था में इंद्रिय रहेंगे नहीं रहेंगे रहेंगे किंतु कार्य नहीं करेंगे गोलों का संबंध नहीं होने से कार्य नहीं करेंगे इसलिए कह दिया मनस्तंत्रतया अवस्थान मातृ न तो मुख्य एक मुख्यम एकत्वम मुख्य एकत्वम नहीं होता है मुख्य एकत्व तो क्यों नहीं होगा कहेंगे ये जो घट है ये जल के साथ मुख्य एक हो जाएगा किंतु घट को हम अगर तोड़ करके मिट्टी बना दें और मिट्टी के साथ मुख्य एक हो जाएगा तो जल के साथ क्यों नहीं होगा क्योंकि जल इसका कारण नहीं उपादान कारण नहीं है जो जिसका उत्पादन कारण नहीं है उसके साथ एक नहीं हो पाएगा न तेसा क्यों नेत ना मुख्यमंक मन प्रकृति अप्रकृत तदनुपत्र अभिप्रेत्य अभावेन प्रयुक्ता तन प्रकृति प्रकृतिकत्व मन प्रकृति प्रकृतिकत्व इसमें विग्रह कैसे लेंगे प्रकृति तो इंद्रियाणाम ओ इंद्रिय सब हो जाएगा मन प्रकृति कहानी अगे तेषा भाव मनो प्रकृतिकत्व ऐ्रियो में मन प्रकृतिकत्व रहेगा नहीं, नहीं रहेगा तो अभाव रहेगा तो होने से अप्रकृत तभी मन इंद्रियो का प्रकृति नहीं, प्रकृति नहीं हुआ प्रकृति नहीं हुआ तो क्या हो गया अप्रकृति अप्रकृतऊ तद अनुपपत् अप्रकृति में वो नहीं हो पाएगा क्या एकीभाव ऐक्य तो तद अनुपपत्ते ऐक्य नहीं हो पाएगा इति अभिप्रेत्य इव प्रयुक्तः भाष्यकार ने इसलिए भाष्य में इव दिया पूर्व पृष्ठा में भाष्य में अंतिम पंक्ति में है भूतानि इव अर्थात वास्तव एक नहीं हो जाते हैं मनसी एकीभूता नहीं व कर्ण व्यापारात उपरता ये सब जो करण उनका व्यापार से उपरम हो गए ऐसा नहीं कि लीन हो गए सब एक हो गए मन के साथ ऐसा नहीं ते न मंत्र में है ते न तरी ऐस ये सब करण व्यापार से उपरत हो जाते हैं कैसे पता चलता है कहते हैं तस्मात्मात्ना तरी तरी अर्थात तदा तस्म स्वाप अन्यतर अन्यतर श्याम रील अन्यतर श्याम अनातनेतरश्य हो जाएगा सर्वे कान्या तदो काले दा। और फिर ह्रील हो जाएगा तस्मिन स्वाप काल वो स्वाप अर्थात यहाँ स्वप्न अवस्था में टीका में ए एक नंबर टिप्पणी दे दिया स्वाप स्वाप अर्थ तो सुक्ति स्वनौ एक आह स्वाप काले अर्थत तो स्वप्न अवस्था में भाष्य में आगे स्वाप काल एष दैवदत्ता लक्षण पुष मंत्र में स्वापकाल एष पुष एष पुष अर्थ लक्षण जो व्यक्ति न श्रृणती श्रवण नहीं करता है क्योंकि इंद्रिय श्रवण इंद्रिय व्यापार से ऊपर तो हो गया न पश्यति न जिग्रति न रसयते न स्पृशते तो स्पर्श भी नहीं करता है न अभिवध्य न आदते न अभिवध्य शब्द उच्चारण नहीं करता न आदते स्वप्न अवस्था में व्यक्ति है तो कुछ ग्रहण नहीं कर लेगा न अभिनंदयते फिर उपस्थ इंद्रिय का भी व्यवहार नहीं करता न विसृजते पायु इंद्रिय का व्यवहार नहीं करता न ई आयते दो नंबर टिप्पणी उसको और स्पष्ट कर देते हैं न ई आयते इतिेद अकृत सर्वधातु कई और इति दीर्घ देखिए यहाँ तक तो बड़े महाराज जी व्याकरण हमको बता देते हैं न ई आयते सोपीति इति आचक्षते सोपीति अर्थात ये सोया हुआ है आचक्षते लौकिका लोक में तिका में न नई आयते इनो गर्थ अच्छा हाँ इणो अभी ई आयते मैं कहते हैं इनो ग्य इण गौ रूपम गर्थ न गच्छति ई आयते अर्थात ये अर्थात अर्थत बार बार अर्थात फिर और वो बार बार नहीं जाते इति ये फलादरि यंगन त धातु हो गया धातु क्रिया समिहारे धातु रे रेखाचु हलादे है ये हलादि है नहीं है यंगनत हलाद रीति स्मृत छांदसम आदि इति अवधेयम अच्छा ठीक है ठीक है बड़े महाराज जी की कृपा तो यहाँ कर कह देन त अभी य कैसे हो जाएगा ये तो हलादी नहीं है इसलिए बड़े महाराज जी कहते हैं यहाँ जो टीकाकार लिख दे यंगन यंगंत्य अर्थात ये छांदस है क्योंकि मंत्र में है या यते या यते है तो ये लौकिक नहीं बनेगा रूप इसलिए कहते हैं ये छांदस रूप है तो प्रथम प्रश्न था कानी स्वपंथी अस्मिन अर्थात ये देवदत्ता आदि लक्षण पुरुषों में कौन सोता है हो गया इंद्रिय जो कि जागृत का धर्मी होते हैं वो स्वप्न अवस्था में ये सो जाते हैं आगे द्वितीय प्रश्न है तो ये कानी जागृति कौन जागृत रहते हैं जागृत जो रहेगा अर्थात वो शरीर का धारण करेगा टीका में आगे कानी स्वपनती इतिया स विषयाणी बाह्य करना स्वपनती उपरमते अतमें जागरण धर्म की उत्तर उक्त कहानी जागृति इति उत्तर महा कह नी सोपंति प्रथम प्रश्न था इति सषयाणी बाह्यकणा सोपन्नी तो बाह्यकरण जब व्यापार रहित तो हो जाएंगे विषय सब करणों में समर्पित तो हो जाएंगे अर्थात चक्षुर इंद्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं तो रूप भी नहीं है अर्थात तो ये सब दृष्टि सृष्टिवाद पहें चुरेन्द्रिय कार्य क्या अब देखने लग गए तब कहेंगे ये सब देखिए आ गया रूप आ गया सक्ष इंद्रिय नहीं रहा कहीं विषय भी नहीं रहा स विषयाणी बाह्य सोपंति, करणा स्वपंती स्वपंथिकर्थ ऊपरमंत स्वस्व्यापारात्परमते अत तेषाव जागरणम धर्म ये सब इंद्रियों का ही जागरण धर्म है तो ये अदृष्ट से इंद्रिय जागृत रहेंगे अदृष्ट जब जागृत अवस्था देने के लिए जो अदृष्ट पूरा हो जाएगा फिर स्वप्न में सुसुप्ति में चला जाएगा जागरणम धर्म की उत्तर उक्त कह करके कानी नी जागृति द्वितीय प्रश्न है कानी जागृति ये शरीर में इति उत्तर आह आगे मंत्र है यह शरीर में प्राण ही जागृत रहते हैं और ये प्राण को अग्नि के साथ समानता दिखा करके आगे वो मंत्र में कह रहे हैं ऐसे स्रौत अग्नि तीन होते हैं गारहपत्य और दक्षिणाग्नि आहवण ये तीन हैं और स्मार्त अग्नि भी दो कहते हैं सभ्य और आवश्य पांच अग्नि ये शास्त्र में गृहस्थ लोग इसका व्यवहार करते हैं ये पांच अग्नि से तीन अग्नि का साम साम्य दिखा करके यहाँ ये प्राण शरीर का धारण करता है अर्थात शरीर में ये सोने वाला नहीं है जागृति इसको दिखाते हैं प्राणाग्नय तस्म पुरे जागृति गर्भपत्यो हो वा यशो अपनो बयानों पचनो यद गार्भपत्याद प्रणीयते प्रणयनाद आह्वनीय प्राण प्राणाग्नयः प्राण अग्नि है प्राण अग्नि प्राण को अग्नि के साथ उपमा दे करके व्याख्यान करें एव अर्थात प्राण एव ए तस्मिन पूरे पूरे शरीर जागृति तो ये प्राण अग्नि के साथ साम्य दिखाते हैं गर्भपत्यो वा एशो अपान अर्थात जैसे गर्भपत्य अग्नि गृहपति का घर में सर्वदा जलता रहेगा वो हो गया अपान और बयानो अन्हार्य पचन अनुआहार्य अनुआहार्य पचन जो हवीर इत्यादि दिया जाता है उसके लिए दक्षिणाग्नि ऐसा एक अग्नि व्यवहार किया जाता है तो वह अग्नि को बयान के साथ तुलना किया गया है। और यद गर्हपत्यात प्रणयनात् प्रणीयते आहवनीय प्राणः इस प्रकार की अनुय करेंगे यद गर्हपत्यात प्रणयनात प्रणीयतें गर्भपत्य हो गया प्रणयन प्रणीयत अस्मात्ति प्रणयन गर्भपत्य अग्नि से आहोवय अग्नि ले के प्रतिदिन प्रातः सायं यह अग्निहोत्र किया जाता है गर्भपत्य अग्नि सर्वदा जलता रहेगा आहोवण्य अग्नि उससे लिया जाएगा इसलिए कहते हैं यद गर्भपत्याद पंचमी है गर्भपत्य से ये गर्भपत्य क्या है कहते प्रणयन प्रणयन में चतुर्थी प्रणीयत पंचमी प्रणीयत अस्मात्ति प्रणयन तो हो गया प्रणयन हो गया गर्भपत्य उससे गर्भपत्यात प्रणयनात् प्रणीयत तो आहोवनीय जैसे गर्भपत्य से आहोवीय इसी प्रकार की गर्भपत्य स्थानीय हो गया अपान यह अपान से प्राण क्योंकि यह अपान वायु जो कि अंदर है वह अभी प्राण प्राणों को अर्थात बाहर फेंकेगा अर्थात तो अपान से प्राण लिया जाता है ऐसा माना जाएगा अंदर में जो है अपान वो प्राणों को बाहर देता है छोड़ता है इस मंत्र में और इस मंत्र में प्राण बयान अपान ये तीनों का कथन हो गया अच्छा आज यहाँ तक आज हम लोग प्रातः प्रातःकाल ये श्रवण आरंभ होने से ब्रह्म विद्यापीठ इस कला शाश्रम का अष्टम पीठाधीश्वर शास्त्री जी महाराज नाम से ऐसे प्रसिद्ध हैं उनका आज निर्वाण दिवस है एकादशी पवित्र दिवस है उनके बारे में तो हम लोग बहुत सुने हैं तो विद्या जैसे सरल जैसे और उनका कंठ भी बहुत मधुर था जो लोग सुने होंगे तो बहुत मधुर कंठ है गान करके आगे अच्छा ये व्याख्यान में कर देते हैं उनका व्याख्यान में जो लोग पढ़े होंगे कहीं तो बहुत सरल भाषा में व्याख्यान कर देते हैं सामान्य लोग भी समझ जाएंगे और प्रश्न कहीं भी कोई भी पूछे तत्काल उधर ही उत्तर देंगे तो ऐसा नहीं कि आप हमारे पास आ जाना हम बताएंगे ऐसे नहीं बहुत सरल व्यक्ति थे कहा जाता है जब से कई बार हम लोग सुने हैं तो दिल्ली जाते हैं कभी कहीं प्रवचन कार्यक्रम में अगर कोई आके बोलेगा कि महाराज जी वहाँ चलेंगे थोड़ा शाम को प्रवचन करेंगे वो बोलेंगे ठीक है आ जाना और जो वो आएगा उस समय में, में ये सो गाड़ी मोटर इतना नहीं होता था तो रिक्शा ले आया होगा आदमी और रिक्शा जो मनुष्य जाने वाले रिक्शा नहीं जो द्रव्य जाने वाले जो रिक्शा होता है उसमें बोरी डाल करके ले आए होंगे पूछेंगे क्या लाए है बोला महाराज जी ये रिक्शा लाए हैं हाँ चलो बैठ जाते हैं तो फिर बैठ गए फिर चल देते थे सरल जीवन था उनका और बाकी बैराग्य इत्यादि में हम लोग तो कितने भी सुने हैं तो अर्थात सब दृष्टि से बहुत अच्छा महापुरुष थे महापुरुषों का जितना हम स्मरण करते हैं उतना गुण हमें आता है इसलिए बार बार स्मरण किया जाता है ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का स्मरण मात्र से ही पुण्य होता है तो आज उनका स्मरण दिवस है मतलब निर्वाण दिवस है हम उनको स्मरण करते हैं वहाँ जाना है पूजा के लिए अच्छा ठीक है ओ स नो मित्र सं वरुण शो भगवान श्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमें प्रत्यक्ष ब्रह्माशि तामे प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशं ब्रह्मा ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्वे तदि आविमा आविद भक्ता ओ शांति शांति सहना Shalu pa, ando yo ni amida.